सत्ता सत्ता जाति किसी दिक्कत है जब परसा है सबसे व्यापक जाति है विवादास्पद द्रव्यम समान जाती समवाय कारणम समवाय कारण बृद्वत्वादास्पद जो द्रव्य है वो कैसा है स्वसमान जाति वाले अन्य द्रव्य और गुण और कर्म के समय ऐसा कोई जाति ढूंढो जो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है तभी तो समान जाति हो जाएगा। इसे जान के अनुमान द्रव्य कैसा है वह अपने अंदर विद्यमान जाति के समान जाति वाले अन्य तीन पदार्थ अन्य कौन द्रव्य गुण कर्म उनका समय तो समय कारण कारण मिट्टी के समान पृथ्वी के घटपटारी कार्यों में पृथ्वी जाति के समान जाती है या नहीं मृतिका पृथ्वी प्रत्वित, समान जातीय पृथ्वी जाति सभी में है उनका समय कारण पृथ्वी बन रहा है घटत से पृथ्वित्व क्या है, पर जाती है। ना अधिक वृत्ति है इसलिए समान जाति द्रव्य कौन पृथ्वी के समान जाति द्रव्य घट गुण तथा कर्म इन सब का समय कारण पृथ्वी है उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है द्रव्य सामान्य क्या है अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का समय कारण है गुण का भी समय कारण है स्वगत गुण का और स्वागत कर्म का भी समवय कारण है तो एक कैसा हो रहा है जब तक तो वो समान जाति वाला ना हो तब तक नहीं होगा और समान जाति क्या है वो सत्ता इस तरह से सत्ता की सिद्धि हो जाएगी जैसे पृथ्वी जाति सभी कार्यों में है और पृथ्वी का अपना गुण गंध का भी समय कारण है ही पृथ्वी तो गुण में भी रहने वाले सभी समान जाति देखना पड़ेगा और पृथ्वी में होने वाले जो क्रियाएं हैं कर्म गमनादि उनके भी समय कारण खुद पृथ्वी है ही इसे पृथ्वी कैसी है अपने कार्य घट आदि का समय कारण है अपने अंदर विद्यमान गुण का समय कारण है और अपने विद्यमान रहने वाले कर्मों का भी समय कारण है अच्छा गुण कर्म द्रव्य गुणकर्म का समय कारण तो है ही लेकिन इनके कार्य कारण भाव विषम कार्यों के प्रति एक कारण मान रहे हैं आप हो ना आप द्रव्य प्रति द्रव्य वो तो ठीक बना कोई दिक्कत नहीं दोनों इन गुण कौन सी सामान्य कारण का अवच्छ है जिसको लेकर सकल विषम कार्यो के प्रति भी वह कारण बन जाए ऐसे जब पूछे उसके समान जो जाति क्या माना गया सप्ताह समान जाति शब्द से कहेंगे सप्ता वाले कौन द्रव्य गुण कर्म समान जाति है सत्ता और जातीय उन जाति वाले हो जाएंगे द्रव्य गुण कार्यभूता द्रव्य कार्यभूता द्रव्य कार्यभूता गुण कार्यभूता कर्म उनका समय कारण है कारणात्मक द्रव्य जो पक्ष है इस प्रकार से सप्ता जाति की सिद्धि हो जाए पूर्व पक्ष का स्पर्शवत्व तो उपाधि नहीं दे सकते क्यों? किसके दृष्टिकोण से आपके मत के दृष्टिकोण से पूर्व पक्ष दृष्टिकोण से यदि उपाधि है वैशिष्य कहता है फिर आपके अनुसार वे विचारी हो जाएगा अंत्यावयी में विचार अंत्यवय जैसे घट है घट से और कोई कार्य पैदा नहीं हुआ ना इस अंत्या भी घट घट है।, है है है में यानी इन जैसे नहीं है किसको कहा है हमने दूसरे द्रव्य का गुण का कर्म तीनों का समयकरण होना जरूरी है इन घट की अन्य द्रव्य का तो होता नहीं कि समान जातीय समय कारण यह हमारा साध्य उसका अभाव आ गया घट में साध्य न होने से तो उपाधि नहीं हो सकता आपके दृष्टिकोण में उपाधि नहीं हो सकता और हमारे दृष्टिकोण में असभा कम तो मत है आप उपाधि दे सकते जो? क्योंकि व्याप्तिक काले सप्ताह प्रतिबद्ध हो चाण्यत्रा प्रसिद्धि काल में आप उपाधि कब देंगे उपाधि का, का काम है क्या उपाधि का काम है व्याप्ति को विघटन करना जो आप व्याप्ति बनाओगे उसको तोड़ने का काम उपाधि का है पहले मैं व्याप्ति बनाऊंगा तब मैं तुम तोड़ोगे व्याप्ति ग्रहण काल में तो उपाधि हमारे ऊपर पेश नहीं कर सकते और व्याप्ति ग्रहण काल में साधवाधिकरण में हमारे दृष्टिकोण में उपाधि रहेगा तो भी दोष नहीं है अब व्याप्ति ग्रहण उत्तर काल में भी तुम उपाधि दोष दोगे तब हमारे मत में उपाधि बनेगा नहीं है क्यों व्याप्ति ग्रहण उत्तर काल में घट हमारे लिए किसी के समयकरण है नहीं इसलिए कहते देखो असमगम तुम व्याप्तिकाल मान व्याप्ति ग्रहण काले सत्ता प्रतिपत्त अन्यत्रापि सिद्धि ही सत्ता की प्रतिपत्ति हो जाएगी तो फिर अन्यत्र भी सिद्ध हो जाएगा वो हमारे वैशेषिकों के मतानुसार व्याप्ति ग्रहण काल में स्पर्शवत्व ग्रहण काल में क्या हो रहा है व्याप्ति ग्रहण काल में सत्ता की प्रति होने पर ही अन्यत्र भी उसकी सिद्धि हो सकेगी क्योंकि समझा रहे व्याप्ति विघट तत्व काल, का विघटक बन करके ही व्यक्ति का विघटक कौन के कारण से व्याप्त ग्रहण काल।, काल और यहां व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में ही उपाय क्या होता है व्याप्तिकालोत्तर का ग्रहण ग्र, उत्तर काले व्याप्तिकालिक व्याप्त ग्रहण उत्तर कालेव उपाधे है दूषण तभी उपाधि दूषित हो जाए। दूश, दूश कर सकता है व्याप्ति का विघटन करते हुए ही व्याप्ति के ग्रहण के उत्तर काल में उपाधि दोष साबित कर सकता है क्यों सर्व स्पष्ट करें को व्याप्ति काल भावित पक्षा व्यवस्था या क्योंकि व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में तो पक्ष आएगा फिर संदिग्ध साधी होगा असह साधि को लेकर आप उपाधि दोष निवारण कर सकते हो हमारे व्याप्ति को भंग कर सकते हो जिस जिस समय मैं व्याप्ति ग्रहण कर रहा हूँ उस समय तब आप उपाधि कुछ ही प्रस्तुत नहीं कर सकते जो उपाधि मैंने व्याप्ति ग्रहण कर लिया ग्रहण करने के बाद उसको मैं किसी पक्ष में लगाऊंगा किसी पक्ष में पक्ष धर्मतारोपण हेतु को देख करके वह साध्य सिद्धि करने जब जाऊंगा तब आप कह सकते महाराज आपकी व्याप्ति नहीं घट सकती उपाधि दोषग्रस्त है ना ये प्रक्रिया है क्योंकि व्याप्ति उत्तर काल व्यापति पक्ष सब कब खड़ा होएगा जब हम पहले व्याप्ति ग्रहण कर लिया है एक जगह पर उस जगह में सपक्ष तब नाम रखूंगा जब कोई पक्ष नाम का चीज होगा तब तो पक्ष ही नहीं सपक्ष का विपक्ष का दृष्टांत स्थल को हम सपक्ष संज्ञा कब देंगे व्याप्ति ग्रहण उत्तरकाल में व्याप्ति ग्रहण का उत्तर काल में ही पक्ष होता है सपक्ष होता है विपक्ष होता है उपाध्या सप्तां अंत्याविशो साध्य भावे उपादक सप्तां न रहते वक्त भी अवयवियों में साध्या भाव होते हुए उपाधि का रहने पर हमारे कोई आपत्ति नहीं है कि जब मैं व्याप्तिग्रहण कई नहीं हूं अभी सारे द्रव्यों का सामान्य बात चल रही है की बात ही नहीं आई कि बाद में हमने व्याप्तिक्रहण करने के बाद जो पक्ष किसको बनाया कारणात्मक द्रव्यो को बनाया कार्य द्रव्य को तो बनाया तो अंत्यावय हमारे पक्ष कोटी में आता ही नहीं है अंत्यावय पक्ष कोटी में आता नहीं है साध्य घोट में भी नहीं आएगा साध्य समय कारणात्मक है समान जाति समय कारणत्तम साध्य हमारा और घट में आएगा नहीं इस अंत्यावियों में साध्य का भाव रहते हुए हमारा ये जो साध्य है स्व समान है समाज समय कारणत्तम ये जो साध्य है इसका न रहने पर कहा घटाली दी में तुम्हारा उपाधि भले रहे तुम्हें हमारा बिगड़ा क्या क्योंकि वह हमारा न पक्ष कोटि में आ रहा है न किसी कोटि में नहीं आ रहा है बल्कि वह हमारा विपक्ष कोटि में चला गया है ना निश्चित साध्य भाव वाला है हमारा क्योंकि वो कभी किसी समय कारण होता नहीं दूसरे द्रव्य के प्रति वो समय कारण नहीं होगा गुण के प्रति हो सकता है स्वगत गुण के प्रति घट गूप के प्रति समय कारण है घट घट कर्म के प्रति समय कारण है लेकिन गट कु दूसरे द्रव्य के प्रति समय कारण नहीं हो सकता अतएव हम जो साध्य में समय कारण ले रहे द्रव्य गुण का तीनों को ले रहे कार्या तो और वह घट रूप अंति भले ही स्वगत रूप और स्वगत कर्म के प्रति समय कारण है तो वह किसी अन्य द्रव्य अन्य कोई कार्य द्रव्य के प्रति समय कारण नहीं है अत साध्य उसमें है नहीं हमारा अच्छा अंत्यावय क्या हो गई हमारे इस हनुमान के दृष्टिकोण में विपक्ष हो गया जितनी भी अंत्यावयी है वह हमारे दृष्टिकोण में क्या हो गया विपक्ष हो गया वहां तुम्हारे कुछ गिरफ पड़ता नहीं इसलिए कहते हैं विहय सत्ता विहय सत सत्ता को छोड़कर अंत्यावियो में अंत्यावय साध्य भावे साध्य होने पर भी नहीं उपाधि रह सकती है भावात, उपाधि रह सकती है उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं होता इस प्रकार से सत्ता जाति सिद्ध हो गई और इसमें कोई दोष भी नहीं रहा सत्ता से हो गई अब इसके आपर जातियां सिद्ध करेंगे सबसे पहले द्रवृत्त जाति रूपवृत्ति स्पर्शवत जाति मत समय कारण घटवत विवाद अध्यास द्रव्य सामान्य को ले लो वो तो कैसा है रूप में न रहने वाला और स्पर्शवद जाती।, स्पर्शवद जाती स्पर्शवद द्रव्यों में रहने वाला जाती है ऐसा जाति का आश्रय है कौन द्रव्य ऐसी जाति कौन सी होगी द्रव्य ही हो सकती है क्यों क्योंकि रूप आवृत्ति कहने से क्या हुआ सत्ता में अत्यधिक वृत हो गया तो रूप क्या है गुण उसे सत्ता रहती है ध्रव्य में भी सत्ता रहती है ध्रवी में हमें सत्ता को सिद्ध करना नहीं है अभी इस अनुमान से तो क्या करना चाह रहे हैं ध्रव्य में द्रवित्व घोषित करने जा रहे हैं इस अनुमान में जो पक्ष द्रव्य है इसमें हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं द्रवित्व सिद्ध करने जा रहे हैं सिद्ध कर रहे ना इस सत्ता में हो जाएगा तो तो तो कर कर करने के लिए भी कह दिया स्पर्शवृत्ति कहने का तात्पर्य में हो कर्मत्व जाति कर्मे जो होता है ना उसमें करने के लिए स्पर्शवृत्ति कर दिया वृत्ति ऐसे कारण से कर्मत्व से भी ऐसा जो जाति हो गया द्रवित्व जाति तार चरित्र द्रव्य जाति वाला द्रव्य पक्ष हो जाएगा और उस पक्ष में समय कारण हेतु भी विद्यमान है इधर द्रव्य सामान्य कोई भी द्रव्य हो किसी ने किसी चीज का समय कारण होता ही है। गट में क्या है गट में जाती है। कैसा है, रूप जाती। जाती से है। और स्पर्शवृत्ति स्पर्शवान है कौन खुद घट उसमें रहने वाला घटत कर्मत्व से भिन्न भी है ऐसे जाते हुए घटत तो तद्वान घट अत साध्य हो गया घट में और घट गया है स्वगत रूप और कर्म के प्रति समय कारण भी है घट तो तो तो में आ गया व्याप्ति जब दृष्टांत में गृहित हो गया और सब कोई दोष न होने से पक्ष में विगृहित हो गया अगर पक्ष में जब घटाऊंगा तो जाति से क्या लूंगा लेकिन द्रव्य दृष्टान्त में घटत पक्ष में द्रव्य अत्र विप्रतिपत्ति विषय से न साध्य विशेषण उपाध्यान दूषण यह प्रश्न उठ सकता है भाई विप्रतिपत्ति की विषयभूत विरुद्ध जो कोटिया है वाद्य प्रतिवादी की अपनी अपनी ही साध्य हुआ करती साध्य दुनिया में सर्वदर्शन प्रसिद्ध सभी को स्वीकृत ऐसा होना कोई जरूरी है जब शास्त्रार्थ होता है आप अपने मर्जी से शादी जो पाठ सिद्ध करना चाह रहे उसको साध्य बना दो और साध्य बनाते वक्त ये कोई जरूरी पर्वत कोई विशेषण नहीं है ना वैसे हमेशा कोई विशेषण रहती होना चाहिए ऐसा नहीं, नहीं आप चार विशेषण वाला भी साध्य बना सकते कि आप जिस चीज को शास्त्रार्थ सिद्ध करने के लिए बैठे हैं उसको सिद्ध करने के लिए हमें साध्य कोट के अंतर्गत दस विशेषण भी देना पड़े हमें संकोच नहीं है हेतु तो में चार विशेषण देना पड़े हमें संकोच नहीं है यानी कि उन विशेषणों को सार्थकता होनी चाहिए व्यर्थ विशेषण दोष नहीं होना चाहिए आपने विशेषण दिया और किस व्यावृत्ति नहीं कर रहा हो क्या फायदा जैसे पहले एक जगह यह था ना तीन तीन दिया था उन्होंने विशेषण से तो कोई व्यावर्ति था ही ने? ऐसा विशेषण भी, भी अगले को फंसाने के लिए झूठे विशेषण दे करके वो अगला सोचते रह जाए का घटाना है कैसे क्या है क्या नहीं है उसको का अनुमान बना दिया उल्टा चौड़ा ऐसे भी करते हैं शास्त्रार्थ परास करने के लिए झूठी अनुमान बना दी जाएगी अब अगले का दिमाग पूर्ण नहीं हुआ दोष पकड़ नहीं पाएगा चितापी होगा कि नहीं होगा भले झूठे अनुमान है एक बार बनारस ऐसे शास्त्रार्थ में व्याकरण में व्याकरण शास्त्रार्थी एक सूत्र किसने बोल दी करने की अब वो सूत्र दिमाग में लगाया लगाया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा अब क्या कर लेकिन अब अगला बोल रहे बड़ा विद्वान बैठे बोल रहा है सूत्र चले चले पूरा ढूंढा अष्टाध्याय में कहीं नहीं बोल रहा है योग विभाग करके भी नहीं बन रहा है भाष्य पूरा लम्बे देख लिया कहीं योग विभाग पर नहीं दो सूत्र बना लेते वैसे भी बना हुआ नहीं है क्या करें उन्होंने कैसे बोल दिया इसे फिर उन्होंने अपने चेला को पटा करके बोला तुम तो जाओ उसको गुरु बनाओ और धीरे से कुछ दिन बाद में ये प्रश्न पूछा गुरु जी आपने सूत्र बोला था वो सूत्र कौन सा है ये सूत्र कहाँ है कौन से अध्याय तो उसके वृद्धि भाष्य पूछो चेड़े को छोड़ दी और चेढ़ा गया और खूब सेवा किया खूब प्रसन्न कर दिया और गुरु एकदम प्रसन्न हो गए तब तक कुछ नहीं बोलता। था, था नहीं इस गुरु का। हाँ तो वो चाहे पूरी बना करके जो पूछा जब पूछा, आप आप जाके समझ में आई उस गुरु को आदमी को ओहो ये तो जो है कहा से कहा मार दिया तो ऐसा तीर मार दिया वो गया पानी पानी सारी सच्चाई खुल गई पोल पट्टी क्या कर सकते तो बोलना पड़ा उसे ताकि नहीं देखो तो शास्त्र बना लिया था सूत्र है वो सूत्रित दिमाग में आया नहीं वो कहना चाहिए क्यों नहीं कहा सूत्र नहीं कहा, कहा सूत्र किया तो हार मान के चला गया गया तो हो उस तो अच्छा समय क्या, क्या लंबा चौड़ा बना दिया भाई पता नहीं कहाँ का इसके अति व्यापी है क्या हो रहा है क्यों ये सब विशेषण दिया है समझ में नहीं आएगा तो अस्फूर्ति भी निग्रह स्थान में चला जाता है चौबीस प्रकार का शास्त्र उसने करने के लिए निग्रस्थान माना गया उसमें अस्फूर्ति भी एक जातर भी एक है असद उत्तर दे दिया असद उत्तर दे दिया उसको लेकिन उत्तर तो हमारे दे उत्तर गलत तक के बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो हार मान लिया उसने मानना ही पड़ेगा तो कहते असद उत्तर छल भी प्रयोग कर सकते वाक छल पद छल शब्द है निग्र में तो इस प्रकार से प्रयोग होता ना इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठा आप ये क्यों विशेषण रूप आवृत्ति स्पर्शवृत्ति जरूर जातिवत्तम सीधे सीधे कर दो रूप आवृत्ति स्पर्शवृत्ति जाति मत है ना ये सब जाति का विशेषण दो दिया आपने उस पर ये देखो विप्रतिपत्ति का जो विषय विप्रति बने विवादास्पद जो विषय कौन है वो साध्य उसके कोटि में आप जो है तथा विधत्वादी की अपनी अपनी साध्यवा करती है और वैशेषिक ने इसलिए अपनी साध्य क्या बनाया है उस साथ रूप अवृत्तित्व आदि विशेषणों के द्वारा उसी का बोध कराया जा रहा है अतएव उसमें कोई दोष नहीं होता अन्यथा अन्य उदघाटित मात्री विपरीत वाक्य में, में द्रव्यत्व का उल्लेख जा द्रव्य तो शब्द तो उसका उल्लेख करना चाहिए या पति ऐसी तौं, ना जाति वाला है सीधे हम बोल सकते ऐसा हमने नहीं कहा क्योंकि हमने देखना है कि सीधे नह कर काम चले उद्घाटन सीधी साधे जैसा था वैसे ही सीधा बोल देते शब्द को सुरक्षा प्रयोग कर देते सीधा कह देते ऐसे कहने से वादी और प्रतिवादी के बीच में विवाद विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता तब प्रश्न उठता द्रवृत्त जाती सत्ता से भिन्न के भिन्न अब पूछते हैं ना क्योंकि आप सत्ता से भिन्न मानते नहीं मानते को। गर्वित शब्द कैसे होता अब हमने रूप वृत्ति कहने से हुआ, सत्ता से भिन्न के रूप में सत्ता रहती है उसमें नहीं रहने वाला जाति मैंने रूप में रहने वाला सत्ता से भिन्न होना ऐसे से अपने आप सिद्ध, सिद्ध किया वह सप्ताह और इस अनुमान में जो द्रवित सिद्ध कर रहे दो एक है ऐसे मन में आशंका होती कि नहीं होती तो विपत्ति स्पष्ट नहीं हो पाता अत्यवादी और प्रतिवादी के बीच में या जो भी अनुमान प्रयोग होता है तत्काल निश्चय होता है या साध्य क्या बना लेना चाहिए ताकि पूर्वोक्त अनुमानों में उत्तर में कहने वाले जो हैं संभावित अनुमानों में कहीं भी अतिव्याप्ति व्याप्या ना हो ये सब दिमाग रख करके साकार खोपड़ी वाला होता है ऐसे थोड़ी शास्त्र होता है इसीलिए बहुत खोपड़ी छे शाकरण के लिए निध होना चाहिए सारा शास्त्र प्रस्तुत होना चाहिए पौर वापर वो जब बोलते रहेंगे तब तो, तो इसके दिमाग में सब कैलकुलेशन हो जाता है पूरा वो हारते रहेंगे जब तक जब तक ये तैयार कर लिया है अभी अपने बोल के प्रयास कर सकता है इसलिए कहते कि देखो ये जो वादी और प्रतिवादी का बीच में होने वाला जो प्रतिप्रषय कोटिया है वो तत्काल अपनी अपनी साध्य बना लिया करते हैं ताकि आदि या पूर्व की शंका ना हो अन्यथा उद्घाटित मात्र में वह साधनियम इस प्रकार से द्रवित्व जाति सिद्ध हो अब आप पृथ्वी जाति घते हैं पृथ्वी उदग अवृत्ती जाति मत यहाँ भी देखो इसलिए उदक अवृत्ति जाति मत पृथ्वी कैसी है विवादास्पदास्पद कौन है पृथ्वी वो कैसा है वो उदक में अवृत्ति जाति मत है उदक में न रहने वाले उदक में रहने वाली जाति है जलत जाति उसमें न रहने वाले जाति हो जाएगा पृथ्वी जाति तद्वान हो जाएगा विवादास्पद पृथ्वी घटाते क्योंकि पृथ्वी कैसी है है वो गंद वाली जैसे को लेंगे और दृष्टान में घटाते वक्त घटत्व को लेंगे है ना इस तरह से कहना जाति मत यही सिखाते हैं मान मनोरिकार क्योंकि मानवर का ही मुख्य रूपेण खंडन है चित्त के जो जाल है ना इसको तोड़ने के लिए चित्त है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक दिमाग को तैयार कर देते हैं कैसे किसको कहा कैसे घटाना है कैसे घटाना है महाविज्ञान अनुमान महाविद्या अनुमान सब यहां पक्का हो जाना चाहिए ताकि बृह प्रस्ताव हो जाता है आप जलत्व साधी स्थिति कर रहे हैं जलतु जाति स्थिति जलत्वाम कैसा है का मतलब है गंधवत प्राप्त गंधत्व जाति पृथ्वी में अर्थ है ना गंधत्व जात गंध में रहता हैत्पर्य ना गंधवत प्राप्त इसी पर यहां पर भी गुरुत्म ने गुरुत्वत प्राप्त विवाद अध्यास्पद जो वस्तु है जल है वो कैसा है क्योंकि गुरुत्व दृष्टान्त पूर्वक घटवती है पृथ्वी में अवृद्धि जाति हो जाएगा घट जाति तद जातिवान हो जाएगा घट दृष्टांत में और दृष्टान्त घट में भी है ही इसमें कोई तो गुरु तर हो जाएगा तो रहता ही नहीं है अरे पृथ्वी अवृत्ति जाति कहने से पृथ्वी प्रश्न नहीं उठता भले गुरुत्व पृथ्वी में लेकिन जो जाति जिसको हम शादी में ले रहे हो कैसा है वो पृथ्वी अवृत्ति जाति में प्रसंग ही नहीं रह गया भले हेतु गुरु थो बना रहे और पृथ्वी पद से सत्ता तीनों की निवृत्ति हो गई सत्ता की भी निवृत्ति द्रव्य की निवृत्ति और पृथ्वीत्व की भी ये तीनों पृथ्वी में रहते हैं इनमें अवृद्धि कहने से पृथ्वी में आवृद्धि कहने से पृथ्वी में आवृत्ति हो जाएगा सत्ता भिन्न भिन, भिन। ऐसा जाति कौन हो जाएगा जल में रहे वह जलत्व ही होगा तेजस्व तेजस्वी जाति सिद्धि करने जा रहे हैं प्रत्येक तो द्रव्य के लिए अनुमान कर दे रहे विवाद अध्यास अनुष्णावृत्ति जाति मत पुस्तक दीपवत विवादास्पद तेज नामक जो द्रव्य है अग्नि नामक द्रव्य है वो कैसा है अनुष्ट स्पर्श में आवृत्ति तो जाति वाला अनुष्ट स्पर्श द्रव्य कौन है पृथ्वी और और पृथ्वी उनमें रहने तो वायु न रहने वाला, वाला, वाला जाति हो जाएगा तेजस्त्र हो जाएगा पक्षभुता तेज क्योंकि जल्द ही ले सकते यद्यपि अनुष्ठान स्पर्श से रहे वाला हो जाएंगे पृथ्वी और वायु उससे भिन्न से ले सकते थे जल को भी लेकिन वो उष्ण हेतु रहता है क्या नहीं अत जल को तो नहीं ले सकते आप आएगा चार ही इस तो चारी आपके पास पृथ्वी जल तेज वायु से पृथ्वी और वायु को दूर कर दिया अनुष्ण अवृत्ति कहने से अनुष्ट आवृत्ति कहने से और जल को दूर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें हेतु जाता ही नहीं उष्णत्व अतएव कह दिया सीधे सीधे अनुष्ठ अवृत्ति जाति मध्य उष्ट त्पर्य उष्ण स्पर्शवत्व स्पर्शवत्व दीपक के समान दीपक कैसा है उष्ण स्पर्श वाला तो है ही है और अनुष्ट में अवृत्ति तेजस्तु जाति वाला भी है दीपक अथवा एक और भी तरीके से आकर्षित कर सकते हो विवाद अध्यास वायवि वा जाति मत ऐसा भी कर सकते हैं वायवित्व वा साधने बोल रहे वायु अवृत्तित्व साधनी रूपित्व तो हित बदल जाएगा यदि आपका विवाह तेज कैसा है ऐसा तब तो अपने आप सब चला जाएगा है ना तो रूपितम कहा है पृथ्वी जल तेज तीनों में है उसमें से वायु अवृत्ति जाति कह दिया हमने वायु अवृत्ति जाति वायु में क्या क्या रहता है जाति सप्ता है, द्रवित्व तो है वायुत्व तो है इन सब से विन हो गया ऐसी जाति कौन हो जाएगा तेजस्व तो जाति आप तो पृथ्वित्व तो क्यों नहीं लोगे पृथ्वीत्व तो में भी तो, तो है ना रूपी तो पृथ्वी भी है जल भी रूपी है शुक्लम जले भाषा शुक्ल तेज सी रुपित्वा थे तो पृथ्वी में भी गया जल में भी गया और तेज में भी रूपित्व रहेगा लेकिन पृथ्वी और जल को भी आवर्तन करने लाभ करोगे वायु आवृत्ति कह दिया वायु आवृत्ति कहने से कोई फायदा है नहीं कि वायु में क्या है स्पर्शवत्व है यही है और पृथ्वी जल तेज में भी तो वायु अवृत्ति जाति हो जाएगा प्रतित्व ले सकते हैं जलत्व भी ले सकते हैं उनके रूपित्व वाच्यम कह करके कह दिए हैं अस्वारस्य है इसे विशेषण देने पड़ेंगे पृथ्वी जल भिन्न पृथ्वी जल भिन्न वायु आवृत्ति जाति मत ऐसा साध्य बनाना पड़ेगा जा। तब जाके अनुमान पक्का हो जाता है अब वायु तो सिद्ध करने जा रहे हैं वायुत्व तो किस जाति की सिद्धि कैसे विवाद अध्यासितम आकाश अवृत्ति जाति मत स्पर्शवत्वा घटवदिति देती विवाद अध्यासित वायु कैसा है आकाश में नहीं रहने वाला जाति वाला त्व कैसा है आकाश में अवृत्ति जाति आकाश में क्या है सत्ता है आकाशत्व है द्रभ्यत्व है है ना इनसे भिन्न साबित्व हो गया से कौन होगा वायित्व होगा यहां पर भी आकाश अवृत्ति जाति मत कहने के बावजूद भी आपको एक कहना पड़ेगा पृथ्वी जल तेज पृथ्वी आदित्य है अवृत्तित्व सती आकाश अवृत्ति जाति मत एक तब कहते हैं कि फिर आपको आकाश अवृत्त करने की जरूरत क्या है सत्ता से वावत करने के लिए तो चाहिए था सीधे सीधे कि वायु कैसा है है क्या रूप स्पर्श अपने काम बन जाएगा वायु तो भी निवृत्त हो गया वायु भी निवृत्त हो जाता है रूपव आवृत्ति कहने से सार निवृत्त हो गए और सीधे सीधे बन जाएगा वहां पर जो है आकाश वायुत्व तो ग्रहण करने में सुधा बन जाता है वायु आवृत्ति रूप आवृत्ति करने से रूपव आवृत्ति रूपवृत्ति कौन सी जाति होगी पृथ्वी जल तो तेजस्व उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा वायु वायुत्व जाति हो जाएगा वायु सीधा सीधा आकाश आवृत्ति ना करके रूपवध आवृत्ति करने मात्र से सारा हो जाएगा कि रूपवध हो जाएंगे पृथ्वी जल तेज उनमें रहने वाली जातिया कौन है सप्ताह द्रव्यत्व है पृथ्वी है जलत्व है तेजस्व है इसलिए आकाश आवृद्धि जाति में इतना गौरव काम करने की अपेक्षा से रूप वृत्ति जाति में पिता से काम चल जाता है स्पर्शवत पाते तो वो तो ठीक है घटवधी फिर तो दृष्टान नहीं पड़ेगी रूपवध आवृत्ति कहा हो गया तो गटवध नहीं कह सकते नहीं घटवेंगे तो और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं घटवत बन जाए आकाश आवृत्ति हो गया घटा तूवत इसलिए आकाश अवृत्ति पक्ष सत्ता द्रवित की व्यावृत्ति हो जाती है सत्ता की व्यावृत्ति और द्रवित की व्यावृत्ति करना इनको इष्ट है के बाद क्योंकि आकाशक जाति होती ही नहीं है नही होती जाती हाँ व्यक्ति अभेदा पहला वाला ही है बस व्यक्ति अभेद एक वस्तु होता है ना व्यक्ति का मतलब एक वस्तु हो तो उसमें जाति नहीं होता क्योंकि जाति का लक्षण अनेक कहक संवित होना चाहिए अतः आकाशत्व सिद्धि यहाँ नहीं होगा आकाशत्व आकाशत अखंडाधि है आकाशत्व क्या है अखंडोपाधि क्या आकाशत्व आकाशतम आकाशत्व आकाशतम उपाधि का लक्षण बन जाता है अतः उसकी सिद्धि नहीं की जाती जाति नहीं है इस सीधे चले अभी आत्मत्व जाति सिद्धि करने में क्या आत्माएं तो अनेक है ना कम से कम दो तो ही जीवात्मा परमात्मा और जीवस्त अनंत प्रतिशत भिन्नम अनंत विप्रतिबंधम विवादास्पद जो आत्मा वो कैसा है आकाश अवृति जाति मत है अश्रौत्र विशेष गुण आधार पात श्रौत्र विशेष गुण आधार पात का दिया श्रोत्रा विशेष गुण कौन है सब उससे भिन्न गुणों का आधार है उससे भिन्न गुण कौन है ज्ञान से तो इच्छा प्रयत्न आदि उनका आधार होने से घटवत क्या लूंगा मैं गंद को ले घट और शादी में भी आकाश अवृत्ति जल से लूंगा घटत जाति है न आकाश में न रहने वाली जाति है घटित जाति तद्वान घट दृष्टान में जब घटाऊंगा हेतु को तब शिष गुण शब्द से गंध को लेना और साथ में जाति शब्द से घटत्व को लेंगे और पक्ष में जाऊंगा तो अश्रोत विशेष गुण आधार गुण शब्द से ज्ञान इच्छा विशेष प्रयत्न आदि को ले लेना जो कि आपका विशेष गुण है और जाति शब्द से आत्मत्व जाति ले लेंगे पक्ष में घटाते वक्त आकाश आवृत्ति बसे सप्ताह की आवृत्ति हो जाती है आकाश में शब्द विशेष गुण श्रावण है अश्रावण नहीं है काल दिशा मन में कोई विशेष गुण होती नहीं इसे उनमें अभी तक तो अब शंका नहीं रह गया अतः शेषक पर आत्त जाति की यहाँ सिद्धि हो जाती है न मन, मन अनेक है अनेकों लोग हैं अनेकों मन है जितने लोग उतने मन मुंडे मुंडे मतृिन्ना है इसलिए कहांडे मतृिन्ना मनस्तम विवादास्पद आत्मृत्ति जाति मध्य मूर्तवात घटव स्पद जब मन है वो तो कैसा है आत्मा में न रहने वाला जाति वाला है आत्मा में न रहने वाली जाति कौन है मनस्व जाति तद्वान आत्मा में रहने वाली जाति है आत्मत्व उससे भिन्न उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगी मनस्प जाति तद्वान मन हो जाएगा मूर्तत्व है ही है मन में मन मूर्त द्रभ्य है दृष्टान घट है ना तो घट में जैसे घटा होगा घटना स्पष्ट है कोई संख्या शंका नहीं घट क्या है पार्थिव कार्य है अत्य उसमें रहेगा और में जाति हो जाएगा घट आत्मा तो वृत्तीन तो तो को ले लिया जाएगा अब कथित जो हमने जातियां सिद्ध की है जैसे द्रव्य जाति है और गुणत्व जाति है यह सब जातियां प्रत्यक्ष हो सकती है जाति का प्रत्यक्ष मान हाँ। इसे कहते कि वे प्रत्यक्षता अनुमान सिद्ध करेंगे पहले द्रव्य है जातियों का प्रत्यक्ष होता है विवाद कर्म अवृत्ति चाक्ष ग्राहकम इंद्रियवात् मनोवत्वादास्पद इंद्रिय लेना है विवाह लेना पक्ष इंद्रिय विवादास्पद इंद्रिय कौन है तो इंद्रिय तो कैसा है कर्म आवृत्ति चाकुष जातियों का ग्राहक है कर्म आवृत्ति चा गृह मान जाति कौन है चाक्षुष जाति मैने द्रवित्व जाति गुणत्व जाति इन जातियों का वह भी ग्राहक है क्यों इंद्रिय होने से मनोवाद, इंद्रियवा मनोवत अत द्रवित्व और दोनों का ग्राहक गिंद्री है जैसे कि मन तब आप सिद्ध करना अनुमान दिया ही नहीं है गुणत्ति की सिद्धि सर्वदेव सूर्य से ने की है कार्य गुण है कर्म आवृत्ति जाति मान एक सौ दूसरी पंक्ति हिंदी कर्म काम अवृत्ति जातिवान कार्य निष्ठ जो गुण है वो कैसे है वो कर्म अवृत्ति जाति वाले कर्म में कर्म जाति कर्मत्व अवृत्ति जाति हो जाएगा गुणत्व ते गुण क्यों खुद भी कार्य होने से तुर के समान दृष्टान क्या दिया द्रव्य और द्रव्य जाति और गुणत्व जाति का प्रत्यक्ष दृष्टान क्या दिया मनोवत है ना दृष्टांत क्या है मनोवत मन रूप इंद्रिय के समान कह दिया कैसे घटाओगे मन रूप इंद्रिय के समान मन रूप इंद्रिय में हेतु है इंद्रिय तो है मन इंद्रिय है इंद्रिय तो मन में तो रहेगा और रही बात कर्म आवृत्ति चाकु जाति ग्राहकों कह दिया यह मन में कैसे घटा हो गया कैसे हो घटा हो इसीलिए चाक्षुष जाति क्या लेंगे द्रवित जाति गुणत्व ना और द्रवित और गुणत्व कहा प्रदेश करता है मन आत्मा में द्रवित को प्रतिशत करता है मन और आत्मा में रहने वाला ज्ञान में गुणत्व को प्रदेश करता है मन फर्क गया ना यद्यपि मन भी चाक्षुष जाति में मतलब है चाक्षुष घटा प्रतिष्ठा मतलब नहीं है चक्षुओ ने द्रवित को द्रवित्व प्रतिष्ठित किया? घट में और घट का रूप में घट में द्रव्यत्व प्रतिष्ठित किया चक्षुओं ने घट रूप में गुणत्व को प्रतिष्ठित किया और चक्षु के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया द्रवित्व और गुणत् जातियों को मन ने प्रतिष्ठित किया आत्मा में और आत्म गुण ज्ञान में इस तरह से दृष्टान देव कैसा फर्क पड़ रहा है ना पक्ष और इसमें घटाने हम में पड़ेगा तो गुणत्ता है जैसे की चक्षु ने स्व संबंधी द्रव्य बोता घट में विद्यमान द्रव्य और घट में विद्यमान गुणत्व को अनुभव करता है ऐसा तो आत्मा भी स्व संबंधी द्रव्य कौन है इसका आत्मा, उसमें रहने वाला द्रव्यत्व, तब तो गुण है ज्ञान उसमें रहने वाले गुणत्व को प्रतिष्ठित करता है ऐसे साध्य को समझना पड़ेगा अब जब साध्य और हेतु तो दोनों समझ में आ गई दृष्टान में अब पक्ष में नया सिद्ध हो जाएगा वो पक्ष क्या है तो इंद्रिय। वो भी क्या है इंद्रित जाति वाला है ना इंद्रिय जाति वाला है अच्छा वो इंद्रित मेरा हेतु रह गया अब साध घटाओं क्या कर सकता है तो के द्वारा घट को प्रत्यक्ष कर सकते हो अगर घट में रहने द्रवित तब को तो द्रवित्व से प्रत्यक्ष हो गया और घट घटगत रूप नहीं लेना के लिए घट घट स्पर्श को ले लेंगे घट स्पर्श है स्पर्श में क्या है गुणत्व को प्रत्यक्ष कर लेगा तो इंद्रियों के सामर्थ्य के आधार पर आपको वस्तु को भेद करेंगे प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमेशा द्रवित्व तो गुणत्व ध्यान रखना है अतएव ऐसे हो गया कि दोनों जाति द्रवित जाति सकल इंद्रियों के द्वारा प्रतिष्ठित किया जा सकता है और उसे भिन्न केवल गुण ग्रह्रियों के द्वारा गुणत्व का द्रव्य ग्रह इंद्रियों के द्वारा द्रवि गुण दोनों ग्रहण हो जाएगा और गुण ग्रह इंद्रियों के द्वारा गुण ग्रहण हो जाएगा द्रवित्व ग्रहण हो नहीं सकता किंगे द्रव्य ग्रहण करते ही नहीं कौन से कौन से द्रव्य ग्रहण नहीं करते है? हाँ श्रोत्र है चाहिए हमेशा आपका अपने इंद्रियों का ज्ञान नहीं अभी तक कि हमारे इंद्रिया कौन सा द्रव्य को प्रत्यक्ष करते हैं हमारे कौन सा गुण को प्रत्यक्ष करते क्या आदमी लोगों हैं कितने बार आ गया कितने बार बता दिया अभी ध्यान नहीं रहता केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष चक्ष और मन ये सदा द्रव्य को प्रतिष्ठ करके तो सदा गुणादि का भी प्रत्यक्ष कर देते हैं और केवल गुण का प्रत्यक्ष कर, कर्म का प्रतिशत करने वाले कौन है केवल गुण का श्रोत इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय और रसन इंद्रिय और ये तीनों इंद्रिय का रोज प्रयोग करते हैं आपको। है? रोज नहीं होता प्रयोग इसका रोज प्रयोग होता है तो सबसे रात होते रहता ही है रस इंद्रिय खाते दोनों तीनों टाइम होता ही है और ग्रहण इंद्रिय भी खाने से पहले ही होता ही हाँ, अच्छा बनाया बना है आज सुगंध को से ही आपको मन में आज खाना खाया जाए आज बढ़िया भोजन बना है कभी कभी सुगंधी ऐसा होता है अगर चलो पेट कुछ तो बदल दो के बल पर ही आपके मन में रुचि जगती है खाने के प्रति भी अच्छा आप रूपत्व जाति किसी बिकर देखो रूपत्व असमय कारणम पीतम अपीतमृति गंध अवृत्ति मध्य केवल निमित्त कारण वितरित असमय कारणभूता कहा का पीत रूप लेना इसलिए कारण कारण का का, का, पीत पीत रूप। धागे जो पीतृपो लेना वो हमेशा असमय कारण कारण सही असम कारण समय तुसा वह समय कारण इसे असमय कारण पीत कारण तंवादी वो कैसा है अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति मत अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति में वृत्ति एवं गंध में अवृत्ति जाती वाला है वो ऐसा जाती है रूपत्व कैसा है पीत से भिन्न शुक्ला में भी रहता है ना रूपत्व इसलिए पीत से भिन्न में भी अपीत में भी रहता है और गंध आदमी भी रहता नहीं हो हो है नहीं तो क्या होगा हो गया अपीत शुक्ल लोगे उस समय कौन हो जाएगा शुक्ल हमें वो शुक्ल से थोड़ा करना है हमें, हमको तो रूप करना है इसमें क्या करना पड़ेगा गंध में अवृत्ति भी ले लो गंध में आवृत्ति कर लो आप क्या होगा गुणत्व दोष भी, भी हो गया पीत भी तो गुण है ना रूपत्वाद तो गुणत्व तो ग्रहण कर सकते थे गंध अवृत्तिक से गुणत्वृत्त होगा ऐसा चीज है जो कि पीत में, वृत्ति होता शुक्ला हो ऐसा रूप जाती है किंतु में कहने से गया। गया। तो केवल रूप क्योंकि वो कैसा है वो केवल निमित्त कारण व्यरिक्त कारण सदी गंध केवल निमित्त कारण से भिन्न होते हुए और निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारण सती गंध अन्य और गंध से भी भिन्न होने से जैसे कि घट घटवत् दृष्टांत दिया है क्यों घट कैसा है केवल निमित्त कारण है क्या समय कारण भी होता है बेचारा इसलिए कहते हैं कि घट कैसा है केवल निमित्त कारण से भिन्न है केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त कारणत्व घट में है और घट कैसा है गंध से भिन्न भी गंधवान बल हैंध से भिन्न है, है, है ना गुण से भिन्न होता है द्रव्य है ना गंधवत्व है भी है इसलिए केवल निमित्त कारण भी आ गया घट में और भी तो पूरा घट में विद्यमान है क्योंकि किसी कार्य के प्रति निमित्त कारण होता है किसी कार्य के प्रति वो समय कांड भी हो जाता है घट इसलिए केवल निमित्त कारण तो नहीं रहा केवल निमित भिन्न कारण घट में आ गया और गंध अन्य भी है वहां घटक घटत जाति पीत द्रव्य में वृत्ति है पीतरूप अतिरिक्त द्रव्य में वृत्ति है ना घटत्व तो। एवं गंध में अवृत्ति भी है अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति मध्य है अवृत्त जाति कौन हो जाएगा घटत तो जाति तद्वान घट है इस दृष्टान में जब घट गया पक्ष में रूपत्व को लेकर घटेगा दृष्टान घटाते वक्त जाति शादी पूरा कौन हो जाएगा घटत्व और पश्व घटाते हो तो हो जाएगा वहां रूपत इस प्रकार से बच हो तो जाती होगा